ब्रह्म सूत्र आवाज थोड़ा हाँ गोविंद अब ठीक है गोविंद हाँ आवाज थोड़ी कम है बेटे गोविंद हरि ठीक है गोविंद हरी हरि ओमार वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला कथाओं के माध्यम से हम अपने जीवन के अमृत रहस्यों को ग्रहण कर रहे हैं हमने जाना कि दास्ता के लंबे अंतरालों में जब ये देश गुलाम पड़ गया था यहां के लोग तो जिनको जिन्होंने इस देश पर आक्रमण किया वो कोई पीर पैगंबर नहीं थे भाड़े के योद्धा थे किराए के और हर लूट खसोट के अलावा वो कुछ जानते नहीं थे धर्म जैसी वस्तु उन्हें कहीं पता नहीं थी धर्म के नाम पर वो केवल सांप्रदायिक सामुदायिक लंबे अरसे तक संजोए हुए विचारों को ही एक रिलीजन के रूप में जानते थे वो भी कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे और जब चाहते थे तब अपने ढंग से इस्तेमाल कर लेते थे उनके पास वेद जैसा अमृत ज्ञान तो था नहीं और फिर ये देश गुलामी की जब अंधी अंधेरी चादर के नीचे आया तपस्वी ऋषि मारे गए गुरुकुल विश्वविद्यालय सब जला दिए गए और धर्म पर प्रचार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए ऐसे समय में उनकी देखा देखी यहां पर भी एक सांप्रदायिक सामुदायिक सोच उनकी नकल करके पैदा हुई जिसने नाना मठ मठों और संप्रदायों को सनातन धर्म में भी प्रकट कर दिया जबकि सांप्रदायिक सोच कभी धर्म नहीं होती संप्रदाय धर्म का वाहे आडंबर तो दे पाते हैं लेकिन उसके मूल रहस्य कभी नहीं बता पाते वे हमेशा आधी अधूरी बात करते हैं वेद में हजारों ऋषि हैं कोई संप्रदाय नहीं है क्योंकि संप्रदाय ओड़े हुए कपड़े की भांति हमको औपचारिक धर्म पढ़ाता है मेरा मूल धर्म क्या है वो ब्रह्मसूत्र ने हमें बताया धर्मो पर धर्म उत्पत्ति का क्षण है धर्म अपने को जानने की अपने को पहचानने की अपने को पढ़ने की सचराचर की उस उत्पत्ति और सृष्टि को जानने का रहस्य है वो कौन है जो मुझे मट्टी से फिर फिर मानव बना देता है कौन हूं मैं बूढ़े तन की राख को उस चिता की राख को समाज के त्याज्य को किसने पेड़ों के गर्भ में सुंदर फलों वनस्पतियों में पावन अनादिक में लौटाया दुर्गंध को सुगंध बनाया पतन पावन बना और फिर वो कौन है जो हर देह में व्याप्त है एक यज्ञ के रूप में और निरंतर उसी भोजन को जल को यज्ञों के द्वारा यथा संतति में लौटा रहा है मां उंगली बनानी नहीं जानती पिता को अंगूठा बनाना आज तक नहीं आया तो फिर बेटा बेटी बनाए किसने किसने बनाया मुझे कौन हूं मैं हमने इस धर्म को कभी नहीं जाना क्योंकि उसके बाद जब दूसरी गुलामी आई तो एक सातवां आसमान दिखा रहा था तो दूसरा सेवेंथ हेबन हमको भगाए लिए जा रहा था कि अपने भीतर न रहना प्रेतों की तरह अपने से बाहर भटकते रहना सत्य भीतर था और ढूंढता मैं बाहर रहा और आज भी चाहे किसी भी धर्म से जुड़े जो भी संप्रदाय है वो केवल वाहे आडंबर सिखाते हैं माला कैसे फेरना हाँ अंग न्यास सर्वांग कैसे करना आरती कैसे करना और बाहर के हवन तक वो आपको बिठा देते हैं क्योंकि सांप्रदायिक सामुदायिक सोच भीतर नहीं जाती सत्य तक नहीं पहुंच पाती वो सेवेंथ हेवन ले गए तो आप सातवें आसमान भागने लगे तो स्वामी जी सप्त तो लोक में रहता है ना वो कहा नहीं वो तुझ में रहता है वो घटघटवासी है और चारों वेद हमें यही पढ़ा रहे हैं आए खोलें आज की ऋचा कहा उपदेहम खोलें अपनी अपनी ऋचा उपदेह धंदा प्रतीतम जुष्ठा न वसतिम वसती पतामी इंद्रम नमस्त्य नमस्त अनु उपमे भी भिर्क योत्रिभ्यो हव्यो अस्ति यामन इसको संधि विछेद कर दें इंद्र नमस्य अनुपम अभी अर्क योत्रिभ्यो हव्यो अस्ति अस्थियामन हमारे ऋषि हैं हिरणे स्तूप आंगिरस ज्योतियों का स्तूप है स्तंभाकार ज्योतियों का पर्वत है जो आंगिरस और हमारे अंगंग में समायी हुई ज्योतियों का जो प्रतीक है वो ऋषि है और वो बच्चों को गुरुकुल में यज्ञ के रहस्य पढ़ा रहा है क्या कह रहा है उपदेह जो हमारे देह में व्याप्त है दहकती हुई अंगारक ज्योतियों के जैसा यज्ञ तथा दूसरा अर्थ भी उपदेहम का कर लें, तो क्योंकि बोर्ड उतना ही है पूरे अर्थ तो नहीं हो सकते उपदेहम उपमाने व्याप्त है शरीर में हमारे उपदेह हम, जो शरीर में व्याप्त है जो हम में समाया हुआ है और जो दाहकता हुआ यज्ञ है ज्योतियों का धन दाम प्रतीतम जो हमें धन धान्य ऐश्वर्य से धन दान आदि से पूर्ण कर रहा है जो हमें उपलब्ध करा रहा है दाम माने बांधना भी होता है जुष्ठाम और जो संपूर्ण सं, पन्नता दे रहा है ये वही आत्मा है वही यज्ञ है तुम्हें लगता है कि तुमने अपने चालाकी से तुमने अपने सियानेपन से तुम अपने तथा कथित व्यवहार से कुछ पाया है सच ये है कि वो ना देता तो तुम पाते क्या लेकिन अंधों की तरह अंधे धृतराष्ट्र की भांति गांधारी की पट्टियां बांधे अपने को ही शाबाशी देते रहे वो सांस न दे धड़कन न दे जीवन का एक क्षण तुम्हारे पास नहीं उपलब्धि कहां है आज बहुत कुछ पूछना चाहते हो जानना चाहते हो लेकिन अपने को क्यों नहीं जानना चाहते हो मेरे लिए क्या होगा ये तो आप जानना चाहते हैं अरे मैं क्या हूं मेरा उद्धार कैसे होगा यह आप क्यों नहीं जानना चाहते हैं? तो कहा उपदेहम धन दाम प्रतीतम जुष्ट कि जो सब कुछ दे रहा है न सेनो वसतिम पता यदि उसी में हम व्याप्त हो जाएं उसी को अपना धन बंधन ऐश्वर्य और संपन्नता आत्मा को ही मान लें तो न सेनो तुम तो मृत्यु की शैया पर सोना नहीं होगा वसतिम पता हम उसकी अमर ज्योतियों में ही गिरकर उसी में व्याप्त हो जाएंगे आवागमन से मुक्त होंगे एक नित्य अवस्था को पाएंगे अरे जिससे लिपटोगे वही तो मिलेगा तुमको और तुमने मरणशील भौतिकताओं को ही लपेटना चाहा है तुम मरोगे कैसे नहीं तुम जो जिसका संग करेगा वो उसी का रंग तो लेगा। तो कहा कि उपदेहम चलना अपने भीतर व्याप्त हो जा अब पूरे पूर्ण अर्थ में आ रहे हैं उपदेह व्याप्त हो अपने ही देह में वो बैठा है भीतर तेरे और तू दस इंद्रियों को दस मुंह बनाए दशानन रावण की तरह टक रहा है बाहर बाहर अतृप्ति और इच्छाओं के पीछे प्रेत और पिशाच बना भागता है तू उपदे हम जल आज खोजा भीतर अपने धन दाम प्रतीतम तुझे धन ऐश्वर्य सब कुछ देने वाला वो जो आत्मा है जो कृष्ण है जो यज्ञ है वो आज भी तुझ में दाम बंधा हुआ है जैसे उखल में बंधे थे आज बंधा है वो तुझ पे, तेरा आत्मा बनके, जो अजर अमर अविनाशी है घटगटवासी है और जब सर्वशक्तिमान बैठा है भीतर तो सारा सचराचर भी सूक्ष्म होकर तुझ में समाया हुआ है ये तत ब्रह्मांड जो तू है वही है सचराचर सारा अपने को जाना नहीं और बाहर बाहर भागते फिरे अनाथों की तरह जिए कंगालों की तरह भीख मांगते रहे और एक बेसहारा मौत किसी भी आबान में हो गई तुम्हारी तुम कभी तक लौट ना पाए कभी भी लौट ना पाए अपने तक जो भटकते हैं बाहर उन्हें मिलती है बाहर मृत्युशैया और जो जाते हैं भीतर ना नहीं। कि उन्हें मृत्युशैया की प्राप्ति नहीं होती वो अमर ज्योतियों में अमर होकर उन्हीं से घुल मिलकर अद्वैत कर नित्य अवस्था पाते हैं बोल हो जाना है किधर? खाली भौतिकताओं के पीछे भागना है भटकना है हज आप सब पूछते हो स्वामी जी हमारा भविष्य बताओ कैसे बताऊं चिता की राख मुट्ठी भर और क्या है तुम्हारा भविष्य थोड़ा यहां ठुमकोगे थोड़ा वहां नाचोगे और फिर उन सूखी लकड़ियों पर न कि किसी डल्लो पिलो के बिस्तर पर चुभती हुई लकड़ियों पर लिटा दिया जाएगा तुम्हें और लपट जो उठेगी तो तुम्हारे हार पार जाएगी कौन सा भविष्य जानना चाहते हो? और यहां ऋषा कह रही है उपदेहम और कितने करीब है तू तो उसके कि वो तेरे भीतर है आज अपने में खो जा समाजा अपने में सारे बहकुंठ सारे आसमान सारे लोक परलोक सब समाए हैं तुझमें क्योंकि वो विधाता परमेश्वर बैठा है तुझमें में धन दाम प्रतीतम वही तेरा धन है वही तेरा ऐश्वर्य है आ, आज बंद जा तू अपने आत्मा में वो बंदा है जो तेरी में। जो और उसके ऐश्वर्य की संपन्नता को पा न शेनो फिर मौत भी की शैया भी ना पाएगा तू मौत भी तेरे जीवन के क्षणों को झुठला ना पाएगी वसतेम बसेगा उन अमर अग्नियों में ज्योतियों में पतामी उन्हीं में भूल मिलकर अमर रूप पाएगा इंद्रम आत्मा रूपी यज्ञ की अग्नियों में नमस्य, प्रणाम कर विनम्र हो जा सारे दम्ब और मिथ्याभिमान त्याग दे अनुपम अभी उस अनुपम ज्योतिर में आत्मा का उस मनोरम का किस सम्मुख हो उसका दर्शन पा कई जो सूर्यों का भी सूर्य है जो सहस्रो सूर्यों को ज्योति देने वाला है स्त्रोत्र आज उसी की रश्मियों में जल और उसी के गीत का हाँ स्त्रोत्र का अर्थ बताए ना वेद के गान को भी स्त्रोत्र कहते हैं और यज्ञ से उठती हुई अग्नियों को भी स्त्रोत्र कहते हैं तो स्त्रोत्रि भ्यू और आज उसकी ज्योतियों में उसके यज्ञ में हव्यो सामिग्री वीर हवन हो जाहूत हो जा में सदा सदा के लिए स्थापित हो जा यामन जो नित्य राह को जाना है जो आहवा गमन से मुक्त होना है जो अमर होना है तो चल आ भीतर चल अपने यहाज की ऋचा है मत कहना कि वेद समझ में नहीं आते अगर तुमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आती तो फिर तुम्हारे पल्ले क्या पड़ता है क्यों आए हो मनुष्य में क्योंकि यहां सिवाय तुमसे तुम्हारी बात के अतिरिक्त तो कोई बात हुई नहीं हां तुम्हारे मन की बात नहीं हुई होगी क्योंकि जो झूठ में कुचक्रों में फ्रेम में जीना चाहते हैं तो उनकी कोई बात यहां नहीं है जो सत्यनिष्ठ होकर इस जीवन को धन्य करना चाहते हैं उन्हीं की बात है यहां पर और यह बात प्रत्येक व्यक्ति की है हर देहधारी की और फिर हम सूत्र में भी आ जाए ब्रह्म सूत्र में क्या कह रहे हैं अल्प श्रुते रीति चेतद ये आज की रिचा है अल्प श्रुत इति चेत हाँ वहां चा कर दिया उसको चेत कर दीजिएगा चा इत उक्तम ये संधि भी होगा आज का वो जो सूक्ष्म सूक्ष्म है जिसे जाना नहीं जा सकता लेकिन जिसे अल्पज्ञ थोड़े ज्ञान वाले भी जानते हैं कैसे जानते हैं उसे कुत्ता जानता है बिल्ली जानती है चूहा जानता है गाय जानती है संपूर्ण सचराचर जानता है जो अल्पज्ञ है वो भी जानते हैं उसे इसलिए उसी के निमित्त होकर उसी के प्रति अर्पित होकर जीते हैं वो एक मालिक के होते हैं मैंने पहले भी आपको उदाहरण दिया कि गाय जब घर वाले को जिसके घर रहती है उसे अपना ईश्वर मान लेती है तो फिर उससे हटके कोई घर नहीं बसाती बच्चे के लिए भी जाती है तो लौट आती है उसके घर में ही बच्चा देती है क्योंकि बच्चे से भी ऊपर उसका मालिक होता है और उसके बछड़े बछिए बांट देते हो तो भी उसे पूरा विश्वास है कि मालिक ने इस घर से भी अच्छी जगह भेजा होगा मेरे बच्चे को अल्पज्ञ है वो उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्रिया नहीं कोई पोथे शास्त्र नहीं है आपकी तरह विद्वान नहीं है मालिक नहीं छोड़ती, मालिक की ही रहती है वो और तुमने सदा मालिक से हटकर कटकर अपने घर बसाने चाहे ईश्वर ही मेरा नहीं है मेरा घर है ना मेरे बच्चे हैं ना मेरा परिवार है ना मेरे पराए हैं ना ऊंच नीच है ना जात पात है ना कहते हो कि समझदार हो कहते हो कि पढ़े लिखे हो कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी अकल है एक गवार भी जानता है वो है तो मैं हूं उसी से सब है वो नहीं है तो मैं कहा गाय जानती है कुत्ता जानता है पशु जानते हैं पक्षी जानते हैं तुम नहीं जानते हो और मानते हो कि तुमसे बड़ा समझदार फिर कोई और नहीं है यह बात भी है कि वह सूक्ष्मांति सूक्ष्म है दहर है वो जो वेदों ने कहा कि वो ईश्वर है वही नियंता है और वो आत्मा होकर हम सब में समाया हुआ है वही मेरा ज्ञान है वही मेरी चैतन्यता है ऐसा सभी सदग्रंथों श्रुतियों और वेदों में आया है मैंने उसे ही नहीं स्वीकारा है पूजा छोड़ देंगे बाकी काम जरूरी हैं। सत्संग में नहीं जाएंगे और जो काम जरूरी है जरूरी काम के लिए छुट्टियां ले लेंगे लेकिन इसके लिए फुर्सत होगी मन करेगा तो जाएंगे। तुमने ईश्वर को बेचा हुआ है अपनी जिंदगी से धिक्कारा हुआ है और फिर भी मानते हो कि भक्ति करते हो अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी भगवान भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं हमने कहा गलत बात है ढोंगियों की जिनके जीवन में भगवान का कोई स्थान नहीं है और वो उसका स्वांग भर के भी दुनिया को ठगना चाहते हैं ईश्वर उनकी बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं और अंत में उन्हें मिटना ही पड़ता है उनका उद्धार भी नहीं होता फिर कि चरित्र बेचा स्वभाव बेचा ना तो रिश्तों की मिठास बेची और आखिर में प्रभु भी बेच दिए तो तुम्हारा उद्धार फिर कैसे होगा कि तुमने भगवान के नाम पर भी झूठ जूट बोले झूठी कसमें खाई तुमने ईश्वर को भी नहीं बख्शा तो अब तुम्हारा उद्धार फिर करेगा कौन तो यही कह रहे हैं कि अज्ञानी भी जानते हैं कि ऐसा नहीं करना है क्या पशु से निकृष्ट मनुष्य हो सकता है जो ईश्वर से कट के बट के ही जीना चाहता है उसको मानना नहीं चाहता वो जो उसके जूठे अन्न को आज भी शबरी का राम बन रक्त में बदलता है लेकिन आज भी वो राम मेरा राम नहीं हो सकता वो भले मेरे तन का मैला धोता है मेरे शरीर को सही रखता है यदि भोजन को रक्त में मेरा अंतरात्मा न बदले तो सात्विक भोजन भी सड़के कैंसर बना देगा और तिल तिल मरना पड़ेगा सड़सड़ के हमको लेकिन फिर भी वो मेरा नहीं हो सकता ऐसा क्यों है कभी लौट करके एकांत में बैठ के अपने से पूछ भी तो लेना क्योंकि अमर नहीं हो मौत पीछा कर रही सबका जिसको पकड़ पाएगी वो चिता पे दिखेगा कब किसकी कब आ जाए ये कोई नहीं जानता है क्या आपको यकीन है कि कल आप जिंदा रहेंगे सड़क पे रोज एक्सीडेंट होते हैं तो अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे किस भरम में बैठे हैं वही आज इन ऋचाओं ने वेद की इस ऋचा ने और ब्रह्म सूत्र ने हमको कुरेदा है कि कुछ लपट है कुछ थोड़ा सी भी चिंगारी होगी तो लपट उठ जाएगी और और तो नहीं भटकेगा एकदम सही हो जाएगा तो कहा अल्प श्रुते रीति चेत उक्तम चेत तत्तम चैतन्य होकर इसी प्रकार इन उक्तियों को अर्थात सूक्तियों को वेद की रिचाओं को धारण करो इनके उल्टे सीधे अर्थ मत करो जो इनमें बिलोया हुआ अमृत है आज उसे पढ़ डालो और ईमानदारी से अपने से पूछ लो कि जब अमर नहीं हो वही सब कर रहा है तो तू पापी क्यों है और इसी को हमने लीला कथाओं में देखा भगवान की लीला कथा में चलते हैं जो हमने इस वक्त भगवान वासुदेव की लीला को कथा के रूप में लिया हुआ है जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान राम की कथा ऐतिहासिक काल साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पुराना है और उस पुल के खंभों की जो कार्बन डेटिंग है जो अब हमने सैटेलाइट से की है वो साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्षीय आई है जो धनुषकोड़ी में जो पुल के खंभे बाकी रह गए हैं, जो पुल बनाया था जिससे राम की सेना लंका गई थी तो उसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है जब एक भयंकर विनाश के बाद दोबारा इस संस्कृति ने अपने दामन को समेटना शुरू किया तो सिमटते सिमटते लाखों वर्ष लग गए थे अब फिर जब धीरे धीरे धर्म समाज और संस्कृति गुरुकुल शिक्षा में आई तो भगवान श्री कृष्ण के ही इच्छा थी कि अतीत के इतिहास को लीला कथाओं में ढालकर प्रत्येक छात्र को वेदों को सरल करके ज्ञान को पढ़ाया जाए और उनके जीवन में उन नायकों को उतार दिया जाए कि वे समाज में राम बनकर जिए तो सारा समाज अमृतमय हो तो इस प्रकार इतिहास की नई करवट लीला काव्यों और लीला कथाओं के रूप में हुई आज से लगभग सात हजार वर्ष पूर्व और राम का इतिहास है साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व दोनों में ये भेद है अंतराल है उसके उपरांत जब बाण लीला हो गई और स्वयं वासुदेव भी लीला का समापन करके चल दिए तो वेदव्यास बहुत रोए और उन्होंने कहा कि वासुदेव तुम जा रहे हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा तुम हमेशा परमेश्वर बन के रहे हो धरती पर तुम हर आंख की रोशनी थे हर दिल की चाहत थी। गरीब सताए हुओं के लिए तुम हमेशा परमेश्वर बन के चाहिए हो गोविंद मैं तुम्हें भी अब जाने नहीं दूंगा और उन्होंने कृष्ण के इतिहास काल को जो साढ़े छह से सात हजार वर्ष पूर्व का है उसे गुरुकुल की लीला कथाओं में ढाला अन्यथा पूर्व में भी हम ब्रह्मसूत्र में पढ़ के आ रहे हैं कि आत्मा ही राम है आत्मा ही कृष्ण है आत्मा ही जगत नाट्यशाला का लीला अवतार है तो हमने आत्मा को एक और नाम श्री कृष्ण दिया और वही कथा में हम है इतिहास भी है अध्यात्म भी है और मुझसे जुड़ा मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण भी है हम इसे उसी प्रकार ले रहे हैं और हमारी कथा है कि जब कंस ने उस कन्या को पटक कर मारना चाहा तो वो उड़कर गगन में स्थापित हो गई और उसने कहा अरे पापी दुष्ट आज से दस वर्ष के उपरांत ग्यारहवें वर्ष के प्रथम दिन का जब उदय होगा तो तुन मारा जाएगा उसी के हाथों कांस हताश रह गया कि उसने मौत को से बचने के लिए कितने प्रपंच किए लेकिन मौत फिर भी हाथ से निकल गई और देखते नहीं हो रोज अस्पतालों में कितनी कोशिश करते हैं कि बचा लें पिताजी को माताजी को कितने प्रपंच करते हैं डॉक्टर ड्रिप लगाता रहता है हाँ, इंजेक्शन चलते रहते हैं सब कुछ होता है और मौत घसीट के ले जाती है जिसने दस इंद्रियों को दस मुंह बनाया है वो कंस ही तो है कृष्ण की कथा में यदि होता वो भक्त कंस तो क्या वो भयभीत होता क्या वो मौत से डरता हड़ाधड़ हाँ, सब नॉन वेज खा रहे थे बक, बकरे मुर्गे उड़ा रहे थे और जैसे सॉर्स की बात आई सारे भाग खड़े हुए बोले अब नहीं खाएंगे सॉर्स का भय कंस को भगा ले गया लेकिन जीवों की हत्या कर रहे हो ये जघन्य अपराध है ये भाव किसी को ना है कि जिन्हें तुम बना नहीं सकते अपने तन का एक कोष भी नहीं बना सकते अरे उन मासूम जिंदगियों को तबाह क्यों कर रहे हो यह अपराध नहीं तो क्या है लेकिन स्वार्थ आया हैं तो सारे कंस कंसभाग खड़े हुए नारायण के नाम पर ईश्वर के नाम पर आत्मा के सत्य पर नहीं सुधरो बिचारी। वो पिलाता है तो हम पी लेते हैं और जब कहा कि अब सब गल गला गया है अगला घूट मौत है तो सब छूट गया हायरी मौत तू भगवान से भी बड़ी हो गई या किस यहां मौत के दीवाने बैठे हैं जो मौत को तो मानते हैं गोविंद को नहीं जानते हैं आज मौत परमेश्वर से बड़ी है उसके भय से कुछ भी बदल जाएंगे लेकिन प्रभु भक्ति पे न नौछावर होकर हम चुटकी भर भी तो नहीं बदल पाएंगे यह हमारी कहानी है यह हमारी कथा है कंस भयभीत है होता भक्त तो कहता नारायण ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मेरा उद्धार यमराज के द्वारा नहीं आपके द्वारा हो प्रभु आपके हाथों मृत्यु भी धन्य होगी लेकिन मेरे कारण आपको ये पीड़ा उठानी पड़े नारायण मैं ही सुधर जाता मैं आज से जो भी मुझमें जानी अनजानी भूल है गोविंद अभी छोड़ता लेकिन पापी होगा तो बदला लेगा और बदला लेने वाला महापतित व्यक्ति होता है और आप दिन में हर किसी से बदला लेते हैं बदला लेना ऐसा ही है कि जैसे पागल कुत्ते को कोई समझदार आदमी जाके काटे दांतों से क्योंकि तो उसने तुमको सताया वो पागल कुत्ता था तभी तो तुमको काटा और अगर तुम बदला ले रहे हो पलट के उसे काट रहे हो तो ऐसा ही तो है कि पागल कुत्ते को आदमी देखो दांतों से काट रहा है और ये सुबह से शाम तक तुम बदलेबाजी किया करते हो बदला ही कंस है गंदे विचार ही कंस है कंस है डरा पत्नियां उनके नाम याद है ना हाँ नाम तो याद है अस्थि और प्राप्ति वे उन्हें सांत्वना देती हैं। अस्थि माने मन की दो पत्नियां क्या होंगी अस्थि माने ये है ये मेरा है प्राप्ति ये और पा जाऊं आज इसी के लिए तो जिंदा हाय स्वामी जी हम अभी कितना और समेट पाएंगे जरा बताओ तो देख के अरे समेटो इतना समेटोगे इतना समेटोगे कि पूरी की पूरी चिता तुम्हारे में सिमटाएगी बोलो कितना समेटोगे याद नहीं है ना और ये हाल है हमारा कि ईश्वर हम में है हम ईश्वर में नहीं है भटक रहे हैं कंस बने कौन सी तीरथ कराएं स्वामी जी आत्मा तीरथ यदि वहां तक नहीं पाया है तो जा सैर सपाटे करा और कोई मन तो है नहीं तेरा वो सब दुखी हैं हताश हैं डरे हुए हैं और हर कंस को डर लगता है कि मेरी मौत आजाद घूम रही है मुझे पकड़ ले जाएगी ये डर तुम में किसको नहीं है सब डरे हुए हो भयभीत हो अरे जिसने आना है वो तो महोत्सव है उससे डरना कैसा लेकिन फिर भी डरे हुए हो हु। क्यों डरे हो क्योंकि मन कंस डराता तुमको आत्मा का रस होता तो वेद की ऋषा उप उपदेहम धन मा दाम प्रतीत जुष्ठाम नाम वैसे ही मुहावरा है ये जैसे पहले एक वैदिक मुहावरा दिया था ना किसको अंतर आत्मा में गया वाला तो से चाहता हां एक बात आओ क्या एक ने पूछा कि स्वामी जी भीतर कैसे जाएं तो लड़का बैठा था कल ना दरवाजा न मिले तो दीवार पे सीढ़ी लगाओ अब भर से चढ़ जाओ फांद के भीतर चले जाओ हमने कहा सारे सत्संग सुनने के बाद भी तुझे भीतर जाने का रास्ता नहीं मिला तब तो तू सच कहता है कि वेद तेरे पल्ले नहीं पड़ते जिस घर में तू बैठा है उसमें भीतर जाने का रास्ता तुझे नहीं मालूम हम ये सुंदर मूर्तियां क्यों बनवाते हैं भगवान की? ये मनोरम मूर्तियां क्यों बनवाते हैं कहते हैं पहले इनकी सुंदर मनोहारी छवि में मन रचाओ इनमें रस बस जाओ और फिर याद करो कि यही आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठे हैं तो ये सुंदर मूर्ति का जो रूप है तुम्हारी अंतर आत्मा का हो गया और वो मेरे भीतर है तो जब ध्यान उसमें बसा है समर्पण मूर्ति को है तो तुम सहज ही आत्मा में जाके बस जाओगे न सीढ़ी की जरूरत न दरवाजा खोजना है ये तो मनोविज्ञान और पराविज्ञान का सर्वोच्च शिखर है बाल छवि इसलिए लेते हैं कि बालक की छवि में बाल स्वभाव में यदि मन टिक जाए तो सहज ही न्यौछावर हो जाता है क्योंकि उसमें ईर्षा नहीं होती बालक के मन में संसारिकता नहीं होती विषांतता नहीं होती भोलापन होता है और भोले का भगवान होता है जब तक कंस छोटा है बड़ा मनोहारी है और जब जरा संध के, के साथ गया तो क्या हो गया मायावी पिशाच हो गया महाअसुर हो गया तो मन को वही पकड़ो जहां वो भोला है तो बाल कन्हैया की मनोरम छवि लो पहले तुम मूर्ति में ध्यान करोगे फिर तुम सत्संग सुनोगे कि ये आत्मा होकर घटघट वासी है गीता में भी कहा ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर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 मेरी आत्मा ने रूप लिया है न्यौछावर में जैसे मूर्ति को हूं वैसे ही अपनी अंतर आत्मा को हूं क्योंकि मुझे ध्यान है ये मूर्ति मेरे भीतर है मेरी आत्मा का रूप है और सहज ही मैं भीतर प्रवेश पा गया अब बाहर निमित्त जगत है अब इन्हीं का निमित्त बनकर घर करेंगे ग्रस्ती करेंगे लेकिन इनकी सौगंध बन के करेंगे निमित्त बन के करेंगे अब पाप नहीं करेंगे तो सब कुछ करता हुआ भी अकर्तापन है पाप और पुण्य के लेपन से परे हूं आत्मा की भांति हूं क्योंकि आत्मा का निमित्त हो <coughs> गीता में भगवान ने कहा ना कि मैं पाप और पुण्य के लेपन से परे हूं क्योंकि मैं इनके वशीभूत होकर जब कोई कर्म ही नहीं करता तो मुझे पुण्य और पाप दोनों नहीं छूते और जब हम इन्हीं के निमित्त होकर अपने कर्तव्यों को करेंगे वही ग्रह धर्म वही ड्यूटियां वही नौकरी जब श्री हरि के निमित्त होकर करेंगे तो हमें गोविंद ही मिलेंगे पुण्य और पाप से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा कहा जो इन दोनों को त्यागता है वही मुझको पाता है इसीलिए कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल क्योंकि अगर नेकी दरिया में ना डाली तो ये बदी हो जाएगी और तू बदनीयत हो जाएगा मत सोचो कि तुमने किसी का भला किया है ये तुम्हारी नेक नेकनीयति नहीं बदनीयती होगी इन बातों को जिन्हें बचपन से सुनते आ रहे हो इनका अर्थ भी करो कि नेकी कर और दरिया में डाल अगर दरिया में नेकी न गई तो ये बदी हो जाएगी और तू बदनीयत हो जाएगा और सजा पाएगा ये बहुत पुरानी कहावतें हैं और यहां लीला कथाओं में भी भगवान हमें ऐसा ही दर्शन दे रहे हैं कंस दुखी है भयभीत है डरा हुआ है चिंतित है आतंकित है और मुझे तो हर कोई डरा हुआ दिखता है तो क्या सारे ही कंस हैं गोविंद में जाओ भयमुक्त हो जाओ कल का डर क्यों कर रहे हो क्या एक क्षण बनाना आता है तुमको किससे पूछते हो जो बताने वाला है वो तो भीतर है तुम्हारे बनाने वाला है वो भी वही है उसके निमित्त हो जाओ जीवन तो एक यात्रा है एक ऐसी यात्रा है जो अनंत की राह है इस जन्म से पहले भी तो तुम थे तुम सब थे इस जन्म के बाद भी तो होगे, तो एक जन्म कहीं जीवन थोड़े ना होता है ये तो क्षणिक ठहराव है ये तो यात्रा है कारवां चला जा रहा है सांझ ढली है मनुष्य की योनी में थोड़ी देर का ठहराव है बरस सौ एक क्षण भी मायने नहीं रखते कल फिर चल देना है अगर जीवन की व्याख्या करेंगे तो एक जन्म से तो हो नहीं सकती हो सकती है क्या क्योंकि जीवन तो जन्म जन्म की यात्रा है तो एक जन्म की से जीवन की व्याख्या कैसे हो सकती है जब सारे जन्मों को जोड़ें तब व्याख्या हो पाएगी तब जीवन स्पष्ट होगा लेकिन फिर भी कंस भयभीत है हम लोग भी ये चिंता है वो चिंता है इसका डर है और कल क्या होगा फलाने का क्या होगा बेटा बेटी का क्या होगा रिश्तों नातों का क्या होगा वगैरह वगैरह कंस भी डरा हुआ है हम भी डरे हुए हैं कहानी किसकी है ये लीला कथा है जब घट घट में कृष्ण हैं, तो हर घट की कहानी है हम सबकी व्यथा कथा है ये ना कि खाली अतीत की एक लीला भर है नहीं ये हमारे जीवन के नाटक का रहस्य हमें दिखाती है नंद के आनंद है कंस के उदासी है सब लोग बाल कन्हैया को पाकर धन्य हैं, कन्हैया बड़े हो रहे हैं दिन दिन बढ़ रहे हैं सब लोग उनके रूप को पाकर धन्य हैं, उसी में बसे हैं क्योंकि गोकुल में तो सारे देवता हैं जो भगवान की लीला का दर्शन करने आए हैं वसुदेव जी छोड़ के आए देखिए यहां मैं थोड़ा कथा को रोकू क्योंकि मैंने आपको एक विश्वास ये भी दिया था कि मैं इतिहास भी साथ में लेके चलूंगा थोड़ा कहानी को यहाँ रोक के इसका ऐतिहासिक पक्ष भी दे देते हैं क्योंकि ये अभी भी यदा कदा देखने में काठी संप्रदायों में ऐतिहासिक बोझ मिल जाते हैं लीला कथा अपनी जगह है इतिहास अपनी जगह है कि कंस ष्ण को मारेगा इस बात से सब दुखी थे तो उन्होंने पहले ही कंस को दूसरे राज्यों को जीतने के लिए भेज रखा था और पेरेदार भी खरीद लिए गए थे और उस दाई को भी खरीद लिया गया था और उसको बता दिया गया था कि आठवां प्रसव जब होगा तो बच्चे को लेकर और उसकी जगह दूसरे एक मृतदेह को रख करके शिशु की वो वहां से चली जाएगी और फिर वो कभी नहीं लौटेगी मथुरा के साम्राज्य में इतिहास बता रहा हूं जो अब मौन हो चुका है वसुदेव ने हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़े हुए थे पत्थर की जेल तो थी लेकिन रेशमी पर्दे भी लहरा रहे थे और टोकरी से दाई दिखा रही थी वसुदेव को उस शिशु का चेहरा जिसे वो लेके जा रही थी और सीपी जैसी आंखों में सुंदर नेत्रों वाला वसुदेव उसे देखता रहा और फिर वो लेके चली गई उसने लकड़ी के उस पुल को पार किया यमुना के उसके साथ उसका सारा कुटुंब है और इतना धन दे दिया है गया है उसको कि वो बीस पीढ़ियों तक खा सकती है और कंस के पहरेदार बेहोश हैं शराब पीकर और वो लेके निकल गई है जैसे ही वो पुल को पार करती है कुछ सैनिक आकर के उस पुल को काट करके लकड़ी के पुल को जमुना की बाढ़ में बहा देते हैं जिससे कोई पीछा भी ना कर सके और फिर वो दाई मानसी गंगा के किनारे उस शिशु को लिटाकर राजस्थान की तरफ हमेशा के लिए चली जाती है क्योंकि लौटी तो हर कोई उसे मारना चाहेगा कांस भी और जिन्होंने उसे धन दिया है वो लोग भी के रहस्य न खुले ये ऐतिहासिक बता रहे हैं और वो छोटा सा शिशु मानसी गंगा के किनारे पर लेटा हुआ है जल की धारा की ओर उसके पांव हैं, पूरब की ओर सूरज निकल रहा है और दो राजसी वस्त्र धारण किए हुए लोग आते हैं और उसको गोद में उठा लेते हैं और उसका मुंह ढक के छिपा के उसे ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्योदय में ही ले चले जाते हैं ये अकरूर है और वसुदेव है मैं थोड़े थोड़े दृश्य आपको देता चलूंगा कि जिससे आपके मन में संशय न रहे कि ये लीला नहीं है या ये, ये इतिहास नहीं है ये दोनों हैं। लीला आपको आपका स्वरूप पढ़ाने के लिए है और इतिहास जो उस महानायक का है जिसे युगों ने परमेश्वर के रूप में गाया है दोनों बातें हा तो इस प्रकार अब फिर लीला में चलते हैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दिया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था अब वो पूरा इतिहास में तो बहुत लंबी कथाएं हो जाएंगी लेकिन लगभग इतिहास और लीला एक से हैं कहीं कहीं हल्का हल्का भेद यही बात महाभारत महाकाव्य में भी है युद्ध का इतिहास अलग है लेकिन ये महाभारत लीला महाकाव्य है आप सबके जीवन की गाथा है कहानी है नंद के यहा उत्सव मन रहा है सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, आनंदित हैं परमानंदित हैं। बाल कन्हैया मिले हैं बैकुंठ उतर आया है चारों ओर चहल पहल है चारों ओर स्वर्ग है सब लोग सुखी हैं और कंस महा दुखी है तब कंस की पत्निया अस्थि और प्राप्ति वो कंस को ढाणस बनाती है कितना घबरा क्यों रहे हो अभी नवजात शिशु ही तो है पूतना को भेज दो तो। अरे अभी तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता और पूतना जाके मार दे उसको और पूतना एक महा मायावी राक्षसी है जो कंस को दहेज में जरासंत ने जो असुर की सेना दी है उसमें पूतना भी है और उसका भाई त्रिणाव्रत भी है तो कहा पूतना को भेजो और पूतना से कहा कि जितने नवजात शिशु हैं आसपास के पूरे क्षेत्रों में मथुरा के आसपास उन सबको मार दो क्योंकि कंस को पता चल गया कि उसके साथ छल हुआ है तो पूतना शब्द का पहले अर्थ कर लो तो तभी कथा में अपने को खोज पाओगे कि तुम लोग कहां ये यशोदा की व्याख्या हम कर चुके हैं इति यशोदा जो सबको यश प्रदान करे जो हरेक के जीवन को यशस्वी बनाए उसे हम क्या कहेंगे जोर से बोलो यशोदा पूत माने पवित्र ना माने नहीं जो अपवित्रता ही जिए जो झूठ छल फरेट कपट जिए जो चारों और विषी विष वीश फैलाए विषयों के उसे तुम क्या कहोगी बोलो वही तो पूतना है अच्छा बता दो सब लोग क्या हो अरे भाई बता दो हाँ मैं किसको किसकी कहानी सुना रहा हूं आई है पूतना बड़ी मायाविनी है कितने झूठ कितने भ्रम कितने फरे फैला दे कैसे कैसे रूप भर ले कैसे कैसे रंग घड़ ले टीवी सीरियल में देखते नहीं हो हा? बल्कि एक कमेंटेटर ने कमेंट किया था एक अखबार में पढ़ा बोले हर नारी बाहर से तो वो एक वो है ना वो क्या नाम है उसका शाइना जैसी दिखती है हा हाँ, ठीक कह रहे हो कि बाहर से शायना है और भीतर से वो जो है उसकी सास का क्या नाम है रमोला सिकंद है यही पूतना है <laughs> पूतना पहचानो आयना ना देखो अपने को देखो सीधे सीधे देखो हाँ। बोले आजकल तो टीवी जो है रहस्य लीलाओं से, से बढ़िया लीलाएं दिखा रहा है हाँ। ना किसी को कोई भ्रम नहीं रहेगा कम से कम नई पीढ़ी को तो नहीं रहेगा ये सब क्या है और नीचे वो लिखता है कि अगर भारत की नारी मानती है कि ये गलत है तो इसका विरोध क्यों नहीं करती सब टीवी के आगे चिपकी क्यों बैठी सीरियल देख रहे हैं अगर उनके मन का नहीं है तो फिर देख क्यों रही है? बोलो तो पुतना नाना रूप भर के सुंदरी का रूप भर के आई है और जिसके घर आंगन से गुजर जाती है एक करुण क्रंदन उस घर में फैल जाता है क्योंकि जो सुंदर सा सुकुमार सा पुष्प सा बालक खिला था वो मर गया है वह हर बच्चे को मार रही है कि इन में कोई तो होगा जिससे कंस को बह है और जब वो आगे बढ़ती है तो नंद के द्वार भी आ जाती है हाँ लीला है तो आप देखते ही हो विस्तार से दिखाते हैं उन्हें संक्षेप करके हम तत्व का ही विस्तार करेंगे क्योंकि तत्व प्रधान ही धर्म होता है बाल कन्हैया को देखती है तो उसको लेके खिलाने लगती है यशोधा भोली है वो तो सबको यश देने वाली है वो किसके भीतर के पेट की में कितने छल हैं यशुमती क्या जाने वो उसकी गोद में ले लेती है और खिलाने के बहाने वो उसको दूध पिलाना चाहती है और उसने अपने स्तनों पर विष लगा रखा है बाल कन्हैया सोचती है विष पिएंगे मर जाएंगे ऐसे ही सब बच्चों को दूध पिला के ही मारा है उसने और पूतना दूध पिला के ही तो मारती है हम सबको हम सबकी भक्ति की हत्या करती है हमने अभी कसम खाई है कि नारायण हम आपके होके जिएंगे और तुरंत ये उल्टा मनो पूरा हमारी ही सड़ी हुई मनोवृत्ति आई और हम झूठ बोल रहे हैं हम लोभ लालच कर रहे हैं आज कन्हैया फिर मर गया मेरी जिंदगी में भले पूतना लीला में नहीं मार पाई लेकिन हम तो रोज मारते हैं अभी सौगंध खाई है कि हम बहुत ही पवित्र जीवन जिएंगे और अभी फिर उसी काले गड्ढे में काला मुंह किए पड़े हैं वही झूठ है वही कपट है वही विषयातता है और हमने किसे मारा है अपने ही संकल्प रूपी पुत्र को अब तो यशोदा खुद विष देती है ये हमारी कहानी है और भगवान की लीला में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं सावधान रहना कि ये मनोवृत्ति कहीं तुम्हारी भक्ति में विष न डाल जाए इसीलिए तो ये लीला कथा है और क्यों विष पीते हो क्यों विष देते हो अपने ही सद्विचारों को क्या तुम्हारे किए एक पत्ता भी हिलता है जब उसकी मर्जी से सब पत्ते हिलते हैं तो तुम पाप क्यों करते हो अधो पापी अधा पतन को क्यों जाते हो भगवान उसके प्राण पीने लगे हैं पूतना चीखती हुई भागती है और अपना विशाल रूप धारण करती है सभी लोग पीछे भागते हैं ग्वाल बाल कि हमारे कन्हैया को कहाँ लिए जा रही है ये सोदा जी बावली से उसके पीछे दौड़ रही हैं और भगवान उसके प्राण पी लेते हैं बाल कन्हैया और मर के गिरती है पूतना गोपियाँ उनको अलग करती हैं उनका उतारा करते हैं गाय की पूंछ फिराती हैं कि मां रक्षा करेगी गौ माता आज गौ माता की हम भी तो बहुत रक्षा करते हैं आ? वो गाय जिनके द्वारा हम मनुष्य को धरती पर उतारे थे पीछे वेद के ऋचाओं में इसी ऋषि ने हमको पढ़ाया पिछले सूक्त में कि जीवन को एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक हाँ, एक लंबी दूरी तक उतार पाना संभव नहीं था तब गऊ के गर्भ में ही मानवों के भ्रूणों को ला करके और गौं को हाइबरनेशन में शीत निद्रा में डालकर धरती पर उतारा गया था और उसी से मानव सृष्टि हुई और यही श्री राम कथा में महाराज रघु भी गऊ से प्रकट हुए इसीलिए क्योंकि वो प्रथम पुरुष थे धरती पर जन्मने वाले इसीलिए राम का वंश रघुवंश कहलाया जबकि उनके पिता महाराज दिलीप भी यही थे लेकिन वो सशरी राय थे तो इसलिए वंश उनसे नहीं महाराज रघु से ही चला तो इस प्रकार गौ की भक्ति हमारे जीवन में आज जो मर गई है कभी हम ही मानते थे कि ये माताएं हैं हमारी इनमें 33 करोड़ देवताओं का वास है और आज हमें भी तो कुछ नहीं मानते पूतना सब खाए जा रही है जब कंस को पूतना मारी गई तो कंस फिर दुखी हो गया ये पूतना क्या है पूतना के साथ एक कहानी और भी जुड़ी है जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे असुरराज बलि और उनके गुरुदेव आचार्य शुक्र थे और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाते तो तीनों लोकों में देवत्व का समूल विनाश हो जाता तो सारे देवताओं ने महाविष्णु से कहा कि आप जाकर उनकी रक्षा करें महाविष्णु ने वामन अवतार धारण किया छोटे से बालक का और वो राजा बलि के यहां चले गए राजा बलि यज्ञ के समय जो भी उनसे दान मांगे उसे मना नहीं करते हैं तो उसने जाकर के कहा कि मुझे भी तुमसे दान चाहिए तो आचार्य शुक्र ने कहा कि दानवेंद्र ये स्वयं विष्णु है लीलावतार धारण करके आए हैं तो उस असुर राज ने उत्तर दिया असुर में भी कितना भाव होता है और क्या आज हम में वो है असुर राज ने उत्तर दिया गुरुदेव इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि स्वयं विष्णु बिखारी बन के आया है ये तो दान जरूर दूंगा वो रोकते रहे और राजा बलि नहीं माने और आप सोचते हैं दे कि ना दें इतना दें कि इतना दे मंदिर में भी ये किसी गरीब को भी लेकिन वो असुर भी इतना धानी है फिर आप लोग कौन हो एक सवाल है मेरा समय का समापन होने को है इसलिए इस कथा को अगले रविवार को लेंगे तब तक आए इसको ऋषा को दोहरा लेतम जुष्ठान न शेनो वसतिम पतामे आओ आवाज अपने अपने देह में चलें और धन ऐश्वर्य संपन्नता देने वाले जीवन का एक एक क्षण एक एक ज्योति प्रदान करने वाले बुद्धि विवेक देने वाले आओ आज उस आत्मा के प्रति हम अपने प्यार को बढ़ाएँ आओ के बाहर रावण की तरह भटकना छोड़ें आओ के दस इंद्रियों को रथ लगाम लगाकर रथ कर, कर दशरथ हो जाए आओ कि आत्मा श्री राम की ओर आए चलो के भीतर चले